गुरु चरण में अनंत दंडवत नदी ज्ञापन करते हुए श्री चरण में अनंत दंडवत नती ज्ञापन करती हुए तथा गुरु परंपरा, पूर्वजों गुरु वर्गो का चरण में हार्दिक दंडवध नती ज्ञापन करती हुई सभा में उपस्थित सन्यासी वृंदो ब्रह्मचारी बिंदो शक्ति मंडली महत मंडली सबको का चरण में मेरा हार्दिक दांडवदनति ज्ञापन करते हुए कोई का अहित्व तो की कृपा प्रार्थना करता हूँ और राम रामनवमी का शुभ अवसर में राश्री राम जी का अपराकृत लीला गांथा कीर्तन करते हुए आपने को पवित्र करने का प्रचेषा में लगा हुआ, लगाऊआ वंदे गुरुपद्वंदम भक्त विन्द समन्वित श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित नंद सहोदित श्री नंद नंद नंदे नंद राधिका चरणों दयम गोपीजन सयुत पतितानं मनोहर वंशाकल्पतरुश कृपा नमः पति पावन भैष्णवेमो नम मूक पंगुत गिरिम यकृपतमह वंदे परमाधव बृंदाव तुस वैपिया वैकेश्वशक्तिपदेवी सत्व तय नमो नम नारायण नमस्कृत नर चिवरोतम देवी सरस्वती वैस तथोज मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्र प्रकाशने गुभभक्ति भक्ति प्रमोदा जगद सदा पिभवन भविष्य दोहम तीर्थास्पद शिव विरी शरण्यं भीतानतवदीपूत वंदे महापुरशते चरण तैक्ता दुस्तसुरे सीतराजक्ष धर्मीर्जवचसा जग मया मेघ दिता वधा वोद वंदे महापुरशते चरण यमीछटा विस्फुजीत किम गधु स्वदर्शी पूर्णाग्र सगर सारूर्ति साराधि कामयी कदा कृपा कर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद श्रियात गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंदत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद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 संकेतनकर कमलायताक्ष विश्वांबर द्विजर जुगध वंदे जगत प्रियकूण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे बागी सजस्य वदने ल्मी से चक्षसि यस्तृद संविह मयि नमा, नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुर दिव्यूपम भुक्ति मुक्ति द सारे न भावासदा नरम गंगा तरंगरमणीयटाकलापम गौरीभूषी तवाम भाग नारायण प्रिय मनंग मदापार वारानसीपुरपति भजवीश्वनाथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम। रादानियमति दिक, नानवताकुवनशु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् सबमोपम गोविंदमापुरश् तमह भजामि रामादि रादवता कला नियम ठन्नावताकुवेश किंतु कृष्णः स्वयं सबम गोविंदमापुर तमहम भजभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाजन बताएं श्री नित्यानंद बलराम आदि गुरु है नित्यानंद बल भगवान आदि गुरु गुरु तत्व का आकर तत्व और इनसे जितना सारे अवतार आते रहते हैं जगत में सब भक्तों भक्तों का ऊपर कृपा करना अभक्तों को थोड़ा जो भक्त नहीं हैं उनको भी साधु महात्मा के द्वारा कृपा वितरण करके उनको भी अपना चरण में लाना श्री चैतन्य चरितमृत में राय रवानंद जी का साथ सिमन महाप्रभु का सुन्दर्भ चर्चा हुआ था दक्षिण भारत में गोदावरी गुडाव नदी का तट पे वहाँ एक सुंदर प्रसंग आया बहुत सुंदर जो अपना चरण का अमृत देकर जो लोग भगवान का भजन नहीं करना चाहते हैं इच्छा नहीं है वो भी उसको भी भगवान अपना चरण अमृत पिलाकर अपना चरण का दास बनाने का चेष्टा करते हैं सुंदर प्रसंग है वहां बताया चैतन्य महापु को प्रसंग आता है आमी विज्ञो एतो तो मूर्ख आमि बिजो एरे विषाई कहने दिबो सचरण अमृत हो दिया विषाई भुलाए सचरण का अमृत पिला उनको विषय बुला देंगे क्योंकि विषय चिंतन एक किस्म का डिजीज है बीमारी है ये जब तक रहे तब तक अपराकृत जगत की जितना आनंद ये ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है प्रस्तुत नहीं होगा संभव नहीं बलराम जी भगवान श्री कृष्णों का फास्ट एक्सपेंशन पहला प्रकाश विग्रोह है शिला सरस्वती ठाकुर बताते हैं वक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपात भगवान इस जगत में अपना कृपा को वितरण करते हैं बट नॉट डायरेक्टली भगवान इस जगत में अपना कृपा को वितरण करते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं होता ये कृपा कृपा का वर्षण कैसे होते हैं भले तत्कृपा तत्प्रकाश इत्यादि का माध्यम कृपा वितरण होता है बलदाजी महाराज गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और बल्लाव में कोई भेद नहीं है बल्लाव जी महाराज अब भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है भगवान श्री कृष्ण एक स्वरूप पकड़ा है बलदाव जी का और अपना सेवा को शिक्षा दे रहे और कृष्ण बलराम में प्रभुपाद जी विचार दिखाया बलदाव जी महाराज का भी रास होता है आप बोलते हो गुरु तत्व का कैसे रास हो इसमें प्रभुपाद जी शास्त्रों का प्रमाण दिखा के दिलाकर बताएं, जब भी बलदाव जी महाराज गुरु तत्व का आकर है फिर भी भगवान से अभिन्न है एकदम और इनके ही प्रथम प्रकाश विग्रह हैं वो भागवत तत्व ये बलदाव जी महाराज भगवत तत्व भी है एट द सेम टाइम ये सेवा का शिक्षा देने के लिए ऐसा पकड़ा जय हो इसलिए बलदाव जी महाराज के लिए केवल बलदाव जी महाराज के लिए रासादी क्रिया का व्यवस्था है लेकिन भगवान श्री कृष्णों का जो जूथ है इसका सत्य नहीं अलग सा है अब बलदाव जी महाराज से कि कैसे कैसे धीरे धीरे आकर बलदाजी महाराज जी सारे सृष्टि का लिए जो सेवा करते हैं उसमें भी बलदाजी महाराज कारण साई गर्भदशाई खेरो दुकोशाई होते हैं स्वरूप पकारते हैं और ब्रह्म संगीता में रामादिमूर्तिषु कला नियमेन षन ननावत आरम्भ कर भुवनसु कृष्ण स्वयं समभवत परमापमानज गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजाम और दूसरा दूसरा श्लोक है उसमें महाविष्णु ओ कहाँ से आए हैं ये सब भी विचार है ब्रह्म संगीता में बताए जैसे कनिषेषित कालो मथावलंब जीवंति लोम विलजा ष्णुर महान इहो इो यश कला विशेष गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा जिनके निश्वास के द्वारा अनंत ब्रह्मांड प्रकटित होते हैं और शास्त्र में बताया गया है एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड है इनसे चैतन्य चमित्व बताया गया है ये सर्व अवतार का बीच मूल वहां से सब आते हैं सब आते हैं भगवान श्री कृष्णों का साथ बलदाव जी का जो लीला है बड़ा अद्भुत प्रसंग है इस बारे में ज्यादा नहीं चर्चा करते हुए रामलाला का अवतार का विशेष वैशिष्ट के बारे में चर्चा करने की इच्छा है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बताना जरूरी समझकर कर ये बोलना चाहूं सिलो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रहोपाद जी जब भी कोई भगवान का किसी अवतार का अस्तिथि है किसी भगवान का किसी अवतार का अस्तिथि है समझो किसी वैष्णवों का आविर्भाव तिरुभाव का तिथि प्रसंग आता है किसी दिन शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रहुपाद जी कहते थे और उसी बात को सिला भक्ति प्रज्ञान के सबको श्री महाराज भी बार बार कहते थे क्या बोले जब भी कोई वैष्णव का तिथि आविर्भाव तिरुर्भाव किसी भी विषय भगवान का कोई अवतार अवली का कोई चर्चा या उनका उनके शक्ति किसी शक्ति शक्ति तो बहुत है अवतार का कोई दिन वो विशेष दिन आ गया तो इसमें साधारण आदमी क्या करे साधारण भी खुल्लाम में खुल्ला बोलेंगे महाराज राम जी दसराज जी का पुत्र हैं अवधपुरी में आविर्भाव हुआ है ऐसा ऐसा हुआ है बचपन से बड़े हुए हैं कौशल मैया कोई की मैया कैसा कैसा की हैं फिर उसका बाद वनवास भई वनवास कैसे हुआ उसका भी प्रसंग और उससे इस सब कहानी ये तो है ही अपराकृत विषय वैष्णवों का विषय भी ऐसा है वो महाराज उस धाम में उस ग, उसी देश में आविर्भाव हुआ है उसके बाद ऐसे ऐसे बड़े हुए हैं सारे ये सब ऐसा आएगा इतना पढ़ाई लिखाई किए हैं ऐसे ऐसे सब वैष्णवों का जो कुछ भी विचार भी है सब अपरागित है ही है लेकिन प्रभुपाद जी का कहना है जब भी ये सब विषय चर्चा करने बैठो बैठो तो इसमें टू दो एस्पेक्ट्स एस, दो विषय होता है एक ऑन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट एक मार्फोज मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट दो आस्पेक्ट होते हैं एक है हिस्टोरिकल विषय के ऊपर थोड़ा नजर डाल के बस चर्चा करके छोड़ दो और एक विषय है जिसके जिनके बारे में चर्चा करने बैठे हों या तो भगवान का कोई अवतार बोली या तो वैष्णवों का कोई अविर्भाव तिर या कोई शक्ति भगवान का कई शक्ति किसी शक्ति का आविर्भाव इसमें अपराकृत इनका सिद्धांतों का बारे में जो चर्चा उन्होंने ये क्रियाक्रम किस लिए किए हैं इसमें जो शिक्षा आते हैं हमारा जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु एक एक करके जो क्रियाक्रम किए हैं इन एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, हमारा हम नहीं बताते हैं चैतन्य चोता में हैं, जो चैतन्य महाप्रभु एक पल भर में जो लीला किए हैं वो लीला को विस्तार करने के लिए स्वयं अनंत जीवी असमर्थ है अनंत काल से करते हुए तो ये जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का उठना बैठना चलना कुछ बातें बोलना किस लिए बोले सब वो एक एक क्रियाक्रम का पीछे एक बड़ा भारी रहस्य होता है सिद्धांत तो होता है अब दुनिया का आदमी ये सब बात समझ नहीं पाते वैष्णव लोग जो है उनके हृदय में श्री चैतन्य वहां बैठे हुए हैं कौन बातें किस लिए बोले हैं कौन क्रियाक्रम किस कारण हुए किस लीला का क्या अर्थ है इसका पूरा बाल बाल विचार करके हमारा सामने प्रस्तुत करते हैं ये गुरु वैष्णव से ही मिलता है और भगवान से मिलता नहीं भगवान तो लीला करके छोड़ देते हैं बस ये गुरु वैष्णव का काम इनके हृदय में सब सब प्रकाश भगवान विराज करते हैं और अपना लीला का एक एक विषय को विचार करके बोलते जब भी एक एक टीकाकारों ने एक एक एंगल से एक एक पॉइंट्स ऑफ व्यू से इनका एक एक विचार प्रस्तुत करके रख दिए हैं बड़ा आश्चर्य पुसंग है जब भगवान का कीपा जब तक ना हो भगवान का लीला का विचित्र विषय किसी को समझ में नहीं आएगा संभव नहीं पालेस तो तो, तो तो सही ईश्वर कृपा ले है सब भगवान से अनुमोदित है तभी इसका नाम सिद्धांत तो। सिद्धांत तो प्रभुपात बोलते सिद्धांतो का मतलब ये नहीं कि जिम्नास्टिक फिट्स हमने कोई जिमनेजिया में गया और बारबेल उठाया हमारा मासल को बड़ा कर दिया ये बुद्धि का जिम्नास्टिक नहीं है वो बात बोल रहे सिद्धांतों का मतलब ये नहीं कि जो, जो जरा तगड़ा बुद्धि वाले हैं बहुत पढ़ाई लिखा किया बहुत कुछ जानते हैं वो सिद्धांतों ज़्यादा ये नहीं सिद्धांतों का मतलब आप्राकृतिक जगत का भगवान का जो जो अनुमोदित विषय जो गुरु वैष्णव का हृदय में प्रकाशित होते हैं भगवान का लीला का बारे में हो भगवान का सब ये सब विषय में एग्जैक्टली भगवान क्या बोलना चाहते हैं ये वैष्णव के हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं इसका नाम सिद्धांत है सिद्धांत तो सेवा विचार सूक्ष्म विचार करे तो सिद्धांत तो सेवा एक वस्तु है कि जो आपको सिद्धांत तो दिखाई पड़ता है जो आप बोलते हो जो लिखते हो सिद्धांत तो गुरु वैष्णव वो अप्लाइड फॉर्म में जाए तो सेवा हो जाएगा जो अप्लाइड फॉर्म है जो सिद्धांत हमने प्रयोग करे तो सेवा में बन जाएगा सो राधा रानी जी का मन की जो भाव है जो उठते बैठते जो सेवा का वैशिष्ट है वैचित्र है वो सब हमारे गुरुवरों का हृदय के अंदर में सतह प्रकाशित हो जाते हैं वही हमारा सिद्धांतों के रूप से हमारा सामने आते ठाकुर जी का क्या भाव हैीधा स्वामी पाद जी श्रीमद्भागवत जी का टीका वर्णन करने का पहले अद्भुत एक श्लोक बताए ओ नमो भगवते परमहंस रस सदित चरण कमल चिन्मक भक्त जनमानस निवसा श्री राम चंद्राय नमो नमः अब लड़ाई लग जाएगा बोले क्या बात सुनाते हो ओ नमो भगवती परमहंस रसा सा दरण कमल चिन्म करो भक्त जन मन सीवसायो श्री चंद्राय नमो नम महाराज श्रीमद भागवत जी आप तो बताए थे साक्षात कृष्ण एवही तो भागवत जी का वर्णन करना चाहे तो राम जी का क्यों बोला सीधा स्वामी जी ये तो उचित नहीं है क्योंकि राम जी का वर्णन तो अलग होते हैं यहाँ क्यों राम जी का दंडवध किया पहले इसका बारे में कौन समझे सीधा स्वामी जी का हृदय का भात कौन कौन समझेगा सीधा सीधा स्वामी जी का हृदय का अनुभव कौन समझने वाला है बोले जो सीधा स्वामी जी का चरण को आलिंगन करके आत्मसात किया है वो समझेगा बाकी आदमी तो नहीं समझेगा मेरा गुरु जी क्या बोलना चाहते हैं तो कैसे समझे बोले इसीलिए तो कीर्तन में रोज गाते हैं हम तो गाते रहते हैं हमारा गुरुवर्ग बोलते थे तुम ही तो गाइया ही गहला ओ तो बंशीदास बाबा जी महाराज बोलते थे तुम्हें तो गाइया ही गया डाका क्या माने हैं भले कीर्तन में हम गाया था गुरु मुख पद्माक्य करिया करिय आरना करियो मने आशा लेकिन फिर भी ये कीर्तन करते हुए भी मेरा दिल में लाखों करोड़ों किस्म का आशाएं पैदा हो रहे that is the that is the magic spell. है दैट इज दैट इज द मैजिक स्पेल यही मजाक है बोले श्री शिला सिदस्मी जी का चरण कमल को आत्तोसात किए कौन है इनके ही बड़ा एक बड़ा एक भक्त है इनके नाम है बंशीधर जी शिला वंशीधर जी शिला सीधा समीपाद जी जो टीका किए हैं भगवत जी का इनके एक एक टीका एक एक, एक अक्षर पर बंशीधर जी उसका ऊपर व्याख्या किए सीधा स्वामी जी क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पहले ही भगवत जी का वर्णन करने का पहले और राम जी का वंदना बन, किए बोले इसका कारण क्या बोले इसीलिए तो हम शुरू किए राम जी का महिमा पता चल जाए आपको राम जी का तो बहुत महिमा है यहाँ से शुरू करें तो थो थोड़ा चमत्कार आ जाए आश्चर्य विषय है राम जी का वंदन इसलिए किए हैं सीधा स्वामी जी ने चिंतन किए कि अनंत ये भागवत रस सागर यह सागर का पार करना मेरा बस का काम नहीं है जब निसंहदेव का कीपा तो हुआ ही है फिर भी रसमय सागर है ये पार करना हमारा लिए संभव नहीं है क्या करें तो तुरंत हृदय में पैदा हो गया कि जैसे सी भगवान श्री कृष्णों का राम अवतार में राम जी क्या किए बल सेतु बंधन किए सेतु यहाँ से यहाँ से, से रामेश्वरम से पूरा लंका तक सेतु बंधन करके सारे अपना सेनाओं को उधर भेजने का व्यवस्था किए तो सेतु बंधन ब्रिजिंग सिस्टम से राम जी ने सेतु बंधन किए हैं तो क्यों ना राम जी का चरण काम शरण ले ले राम जी मेरे को सेतु बंधन कर दे माया का ये जो पार है सागर ये पार करके भागवत रस की जी सागर है उसका उस पर जाके उसमें क्या मिठास है क्या कुछ नहीं है हमारा समझ में आ जाए इसीलिए वंधन में ऐसा किए कि राम जी भगवान श्री कृष्ण का ही राम अवतार भगवान श्री कृष्ण का ही तो अवतार है अवतारी है न भगवान श्री कृष्ण सीधा स्वामी को जानकारी है कि भगवान श्री कृष्ण सर्व अवतार का अवतारी हैं, फिर भी श्री रामचरण श्री राम जी का चरण में बंधन किए इसलिए कि इसमें ये सेतु बंधन थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए संभव हो जाए क्योंकि ये संभव नहीं एक तो माया की सागर है इसको पार करना है उसके बाद भागवत रस की सागर का इस एक पार खड़ा होके से देखते रह जाए ये भी ठीक नहीं है क्योंकि वो सागर में क्या है क्योंकि ये अनंत रस सागर का अंदर जो जितना डुबकी लगाए वो अतल गहवर में वहाँ हीरे मोनी मातक जितना सारे कीमती स्टोन है सब तो अंदर में है जो जितना डूबे उतना आहरण कर सके और इसको पार लगाने के लिए राम जी का शरण में आए जितना सारे अवतार है रामादि मूर्ति जो है कला अवतार जो कुछ भी हैं सारे जहां से आए हैं वो तो है राम और साक्षात गोविंद जी हैं गोविंद महादि पुरुषम हम भजामि भजामे आदि पुरुष गोविंद ये छोड़ के और कुछ नहीं है लेकिन आदि पुरुष गोविंद से धीरे धीरे कैसे आए हैं सारे अवतारा बोली ये भी दिखने का एक विषय है क्योंकि हमारा शास्त्र ने बार बार बताएं सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना करो अलॉस यहाँ हुई थे किश्चन लागे सुधीर और मानोस सिद्धांतों के बारे में अगर विचार करना बंद कर दोगे संप्रदाय में तो उसमें क्या होगा थोड़ा हमारा संप्रदाय का अवस्था क्या होगा उसमें सिद्धांत तो सारे हैं लेकिन बोलने वाला कुछ नहीं है तो दुख की बात है जैसे सब संप्रदाय गौड़ी संप्रदाय का ऊपर आक्रमण किया था तब तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बात का कीपा लेकर बलदेव विद्यान जी पहुंचे गलता में जयपुर और वहाँ गौरी स्थापन किए और करके वहां से लौट आए विजय विजय पताका उस उधर लगा के आए हैं तो ऐसा भी होना चाहिए नहीं होने से और अक्सर देखा जाता थोड़ा बहुत विद्या है तो अभिमान आ जाता है क्योंकि उसका लिएजी है जिसका भक्ति है जिसका विद्या सब कुछ है उसके लिए प्रतिष्ठा तो उसका हाथ का मुठे में पूरा दुनिया का प्रतिष्ठा उसका हाथ में है कौन प्रतिष्ठा देगा उसको पूरा तमाम वर्ल्ड का दुनिया का प्रतिष्ठा उसका हाथ का मुठा में है वो कुछ भी कर सकता है चाहते नहीं बस सेवा के लिए प्रचार के लिए ठाकुर जी का इच्छा वैष्णव का आदेश को पालन कर जितना जरूरी है वो कर देते हैं अपना कुछ सुविधा के लिए करते नहीं जो भी है सो so, राम जी का जो अवतार का विषय है बड़ा आश्चर्य विषय है क्यों भले भगवान श्री कृष्ण और राम जी ये जो दो भगवान श्री कृष्ण का ही है ये अवतार आए हैं फिर भी भगवान श्री कृष्ण वहाँ लीला पुरुषोत्तम है या यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम हैं मर्यादा पुरुषोत्तमों में लीला का चमत्कारिता उतना संभव नहीं है क्योंकि उसमें सामान सर्टेन कंडीशन रहता है उसमें बैरियर रहता है रामचंद कैन नॉट ब्रेक दैट बैरियर रूल्स एंड रेगुलेशन मर्यादा स्थापन करके जा रहा है उसमें खोदी अगर मर्यादा को ब्रेक करे संभव नहीं इसलिए मर्यादा को सामने रखते हुए उन्होंने सारे लीला किए हैं शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर सारे दक्षिण भारत में इधर उधर प्रचार बहुत किए हैं और अंतिम समय में दुख बड़ा अपराखित दुख प्रकाशित किए मैंने कुन्या कुमारी से लेकर हिमालय का गोदी तक सारी जगह हमने दार्जिलिंग में भी मठ प्रतिष्ठित हुआ था प्रचार हुआ था प्रभुपा जी आश्चर्य होकर बोले एक भी ऐसा आदमी नहीं मिले जिसको ये अपरागित जगत का ये रस दिया गुरुवर्ग छोड़ के गुरुवर्गो तो अपना परिकर है बाहर का आदमी प्रभुपा जी ने बड़ा दुख के साथ ये प्रकाश किया अपना मनोभाव कि सारे जगह घे गए हम लेकिन कोई जगह ऐसा नहीं देखा कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जो अपराकृत लीला का आनंद मिठास उसका बारे में किसी को जानकारी नहीं है आश्चर्य के विषय है दक्षिण भारत का आदमी श्री राम जी का ये जो लीला है इसको प्राधान्य देते हैं बोले ये अच्छा है क्योंकि ये जो सीता जी है ऑथेंटिक पत्नी है ये क्या बेकार ये सब तो मर्या ये सब बेकार है और नारायण ठीक है नारायण का कोई जन्म नहीं है वो ठीक है इसमें क्या है नारायण का भजन अच्छा होगा और उसमें तुम्हारा को मर्यादा का भंग का भी विषय नहीं लक्ष्मी जी तो है ही है अपना पत्नी उसको लेके बस है विराजमान है और जो प्रकाश है और राम जी का जो लीला है राम जी का लीला इसमें भी ए, कोई उटपटंग बातें नहीं है कि क्या किया नहीं किया सब नहीं है अच्छा है सीता जी है एक सीता एक पत्नी व्रत है वो वो अच्छा है यहाँ तक जा सकता पौपा जी बड़ा दुखी होकर राय रामानंद जी जहां बैठ के सिवन महाप्रभु का साथ चर्चा की हैं उसी जगह दैट वेरी प्लेस उसी जगह बैठकर शिल प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर अपरा की जगत का रस का जो एक्सट्रीम पॉइंट भगवान श्री कृष्ण क्या वस्तु है इसका बारे में बड़ा भारी चर्चा किए हैं राय रामानंदो के साथ महाप्रभु का जो विषय वस्तु है उसको सेंटर पॉइंट करके पिवोटेड पॉइंट इसका ऊपर बिग एरिया लेकर शिल प्रोपात जी ने चर्चा किए हैं वो चर्चा अंग्रेजी में किए थे उसका ऊपर आधारित करके ये अधम को सुजोग मिला था राय रामानंद संवाद बोल के एक पतला ग्रंथ है छोटे लाल जी बोल के एक गरीब गरीब साधु तो साधु कैसा बोलना नहीं आजकल शब्द आ गया इससे हम बोलते हैं धनी साधु है पैसा वाला साधु गरीब साधु ये नाम हमने नहीं दिया समाज आज बोल रहा है। तो उसका कुछ नहीं है निष्किंचन है इनके कहने से ये कहने का मतलब है ये बुरा निष्किंचन है इन्होंने पैसा लगाया था थोड़ी सी पैसे में वो किताब किया लेकिन जिन्होंने पढ़ा है बोला बड़ा आश्चर्य लगा आनंद राय रमानंदवाद तो उसमें सिमं श्री शिला पहुपात सारे ये सब विषय वस्तु को क्लियर करके रख दिए कि कृष्ण कि कि भजन में व्हाट इज द स्पेशलिटी इन कृष्ण भजन में क्या विशेष है हम राम अवतार को कोई निंदा नहीं करते हमको बहुत अच्छा लगता है लेकिन कहाँ तक जाओगे राम अवतार का जो लीला है ये सब चर्चा करते करते रस का जो पॉइंट है विचार करते करते कहां तुक तो उठोगे ये सोचने वाला बात है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण बोलने से होगा नहीं नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण में जितना किस्म का रस है गौन रस और मुख्य रस मुख्य रस गौन रस सप्त गौन पंच मुख्य सारे रसों का परिपूर्णतम प्रकाश भगवान श्री कृष्ण में ही संभव यू कैन एक्सचेंज दो जो जो रस का प्रकाश है सब रस का आप एक्सचेंज विनिमय कर सकते हो कृष्ण को प्यार करो कृष्ण तुमको प्यार करे किस भाव से यह सब भाव एकमात्र भगवान नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण को शहीद सहित विनिमय हो सकता है कंप्लीट राम जी के साथ हो नहीं सकता परिपूर्ण रूप से संभव नहीं जब श्री श्री रामचंद्र जी आविर्भाव हुए कहा बोले सूर्य वंश में आविर्भाव हुए श्री राम जी का आविर्भाव हुए सूर्य वंश में जब आविर्भाव हुए सूर्य वंश में तो सूर्य भगवान ने बड़ा आनंद प्रकाश किए और इतना दोपहर का टाइम है जब सूर्य भगवान एकदम माथे के ऊपर है उसी समय रामलाला का आविर्भाव भये और राम जी का आविर्भाव के गौरव सूर्य सूर्य भगवान को ऐसा स्पर्श किए कि चंद्रमा का बड़ा दुख आ गया कि बोले देखो ये भी प्रकाश देते हैं हम भी प्रकाश देते हैं और इसका कितना गर्व हो गया कि राम जी इसी को ही कृपा करने के लिए दोपहर का टाइम और भी सूर्य वंश में आविर्भाव है तो हमारा क्या है हमारा तो नाक कट गया हमारा तो नाक है नहीं मेरा नाक तो कट गया तो ठाकुर जी का बात विनती किए बहुत प्रार्थना किए ठाकुर जी तुम्हारा कोई चिंता नहीं है हम जब कृष्ण अवतार स्वयं हम कृष्ण ब्रज में आविर्भाव होंगे तब चंद्र वंश में आविर्भाव होंगे और तुम्हारा वो रात का बारह बजे तो दिन का बारह बजे तो रात का बारह बजे तुमको एकदम मालामाल कर दूंगा कोई चिंता मत करो तुम्हारा भी प्रकाश रहेगा तुम्हारा भी आनंद रहेगा ऐसा करते करते चंद्रमा का भी बारी आया तो कृष्ण भगवान का आविर्भाव का तिथि और उसमें चंद्रमा का भी बड़ा भारी आनंद हुआ साक्षात्पर अखिलेश्वर पारा, नंदनंदन भगवान से कृष्णों का आविर्भाव हुआ लेकिन ये जो चंद्रवंशों में राम जी का आविर्भाव और सूर्य चंद्रवंशों में कृष्ण जी का आविर्भाव और सूर्य वंश में रामजी का आविर्भाव चंद्रवंश में कृष्ण जी का आविर्भाव ये जो विशेष है इस वंशों का विस्तारित वर्णन श्रीमद्भागवत जी भागवत जी महापुराण में है सूर्य वंश का पूरा वर्णन उसका चंद्र वंश का वर्णन ये सभी विशेष आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम ये जो रामला का आविर्भाव है उसमें दीर्घ बाहु दीर्घ से लेकर भागवत में वर्णन है दीर्घ से लेकर खट्ट और राजा का वंश में पूरा दीर्घ से लेकर धीरे धीरे रघु उसका बाद ऐसा होते होते हमारा दशरथ जी महाराज दशरथ जी महाराज का घर में श्री रामला का आविर्भाव हुआ और भगवान श्री कृष्ण का साथ जो बल्लाभ जी महाराज बलराम का जो संबंध है जो उसमें जो लीला हुआ था उसमें भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं और बलदाव जी महाराज बड़े हैं तो बड़े होने के नाते छोटे का सामने बड़े का थोड़ा मर्यादा रहता है इसमें सेवा का भी थोड़ा रोक टोक होता था परिपूर्ण सेटिस्फेक्शन परिपूर्ण अंतकरण के साथ सेवा करने जाए तो कृष्ण स्वीकार ना करे ना करे ना करिए तो विषय है क्योंकि ये दादा है बलदाव जी महाराज ये सेवा में जो थोड़ा परिपूर्ण संतुष्टि नहीं आया क्योंकि हर वक्त वो जो भगवान रामचंद्र का जो आविर्भाव है इसने लक्ष्मण जी छोटे हैं और राम जी बड़े हैं लक्ष्मण जी छोटे होने के नाते राम जी जो आदेश करे उसको ही पालन करना पड़ेगा लक्ष्मण जी परिपूर्ण रूप से राम जी का सेवा करे इच्छा है करने का इच्छा था लेकिन कर नहीं पाया इसलिए बलदाव अवतार में बलदाव जी जब आए तो इसमें क्या हुआ उसमें बहुत सुंदर सेवा एक एक जिसमें सेटिस्फैक्शन नहीं आया सेटिस्फैक्शन पूरा आदेश था ये करो वो करो दोनों ही ठीक है बलदाव अवतार में जब हम लोग देखते हैं जुगल गीत में हैं वहाँ जंगल में जाते जाते वहाँ जो स्तुति हो रहा है वहाँ भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं देखो ये जो आर जो है अर्थात बलदाव जी महाराज के चरण में से फल फूल लता पुष्प लता सब चरण में आपका सर झुकाते हैं ऐसा करके वंदना करते हैं जब कृष्ण अवतार में कृष्ण बलराम भगवान श्री कृष्ण सोते रहते हैं और बलदाव जी महाराज का गोदी में बलदाव जी बैठे हैं बलदाव जी का जो कोल है गोदी इसमें भगवान श्री कृष्ण माथा रख कर सो रहे हैं ऐसा भी देखा गया बहुत सारे सुंदर और छोटे होने का नाते जो सब बड़े का ऊपर तो कुछ बोल नहीं सकता इसलिए जो जो सब सेवा किए हैं उसमें लक्ष्मण जी का मन दिल खोलकर सेवा नहीं कर पाया लेकिन इधर जो है इस अवतार में जब बल्लाव जी महाराज बन के आए हैं बल्लाव जी महाराज भगवान श्री कृष्णों का जो सेवा किए हैं उसमें बड़ा भारी विशेष है ये समाज में जो सारे पंडित लोग हैं सारे भक्त समाज है सब तर्क उठाते हैं कि राम जी का अवतार आगे हुआ है और कृष्ण जी का अवतार बाद में हुआ है इसलिए महामंत्र का बारे में जो हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ये सब बताते हैं लेकिन वो लोग बोलते हैं गौड़िया वाले उल्टा कर दिया ये पहले ठीक था लेकिन अगर इसका सामने हम सिद्धांत तो रखें जे प्रहलाद महाराज जी ये प्रहलाद महाराज जी के जो प्रसंग है इस कुछ जमाने का है प्रहलाद महाराज जी सत्य का है सत्तुग का समय में वहां श्लोक देखो एक श्लोक है क्या है कौन सी श्लोक है कौन सी श्लोक हम अक्सर बताते रहते हैं बोल गया अभी याद आएगा उसी श्लोक में देखा जाए कृष्ण जी का मोतीर न किश ने पर मिथो विपदे तो गिहो व्रतानम आदान्त गोवीर विश्तामत तमिस्रम पुनः पुनः चर्वितो चर बनान मेरा क्वेश्चन है अगर कृष्ण जी बाद में आए हैं राम जी आगे हैं तो प्रहलाद महाराज जी तो सत्यजुग का बात है राम जी चेता का बात है और भगवान श्री कृष्ण दापुर का बात है तो क्रम लगाओ तो इसमें तो उल्टा हो जाता है क्यों प्रहलाद महाराज जी को कैसे पता चला राम जी का प्रहलाद महाराज जो सत्य युग का है उन्होंने क्यों बता दिया ने किसने हाँ चार युग का सब उसमें ही है सारे चार युग जो आवर्तन होता है सत्यतेता दापर ये तो चलते रहते हैं सत्यतेता दापर चलते रहते हैं इसमें एक सर्कल है इसका कौन स्टार्टिंग पॉइंट है कौन, कौन एंड पॉइंट है कौन बोलेगा एक तो सर्कल है गोल व्युत्त तो है इसका कोई भी पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट हो सकता है तो ये बात नहीं है अच्छा जो भी चर्चा के लिए बैठे हैं सी रामलाला आए हुए हैं रघुवंश में वहां क्या हुआ बोले दशरथ जी का घर में ये एक तत्व चतुर्दा अगत एक ही तत्व चार भाग होकर आए हैं बल्ठिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नो ऐसा भाग होके आए हैं लेकिन तत्व एक है एकी तत्व जैसे पंच कृष्णम भक्त रूप स्वरूप स्वरूपकम वक्तावतारम भक्तख्यम नमाम भक्त शक्ति में श्री चैतन्य महापरा पर अखिलेश्वर भगवान वो पांच तत्व बन एक तत्व पांच रूप पांच नाम बताया इसका नाम नहीं कि पांच तत्व बन गया पंचोतत्मात्व हम तो बोलने से यह मात समझो कि यह तो खुद ही बताया आप क्यों चेंज कर रहे हो पंच तत्व तो पंचोत्मात्व तो बोल दिया है पांच तत्व अलग अलग बोला पांच तत्व बताया गया लेकिन पांच पांच तत्व जो अल्टीमेट एक तत्व है ईशावतार ईशो भक्तो इत्यादि जो ईशो प्रकाश ये सब जो चर्चा है ये करने बैठे तो देखोगे इसमें सब मिलकर एक तत्व इसलिए श्री राम जी का जो तत्व है ये जो परात्वर अखिलेश्वर ये राम जी राम जी का लेकिन राम जी स्वयं रूप भगवान नहीं स्वयं रूप भगवान एकमात्र नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान किसको बोला जाता है मतलब जिसका क्रियाक्रम जिसका अवतार किसी का किसी कारण के का ऊपर डिपेंड नहीं है वो स्वयं ही अपना इसके स्वयं रूप भगवान बोला जाता स्वयं रूप भगवान नंदनंदन कृष्णो द्वारकाधीश भगवान कृष्णो मथुराधीश ये भी नहीं सिर्फ नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण इसका अंदर ही सब सारे अवतार अनंत जितना सारे अवतार हैं अवतारा ही असंख्या भागवत का प्रथम स्कंध में ही बताया अवतार का वर्णन में उसमें भागवत का चर्चा जब होगा तब तो हम वर्णन करेंगे देखो अच्छा क्या जैसे आपका गुरुजी बताएं हैं उसी मार्ग में आप करो गुरुजी जैसे करते थे ऐसा ही करो संकीर्तन तो चल रहा है संकीर्तन के द्वारा वो सब अभिषेक आदि सब हो जा रहे हैं फिर भी उधर अभिषेक आदि जो करना है पूजन जो कर लो सालगाम का ऊपर राम जी का चिंतन करके जो करना है कर लो जो गुरु जी सिखाया पुरुषोसुख तो भी पुरुषोसुख तो हम लोग गुरुवर्ग बोला बिल्कुल बोलना है जरूर गुरुजी बोला जब भी हैं पुरुष उक्त तो उच्चारण करने के लिए आदेश किए बोलो वो जरूर करना जब भी भाप रखो क्योंकि हम लोग चलते हैं तो सब लेके ना मिक्स्ड है ना सब किसी का विधिमार्ग निष्ठा है किसी में मार को रखो अंदर में लेकिन गौरी के विचार है कि विधिमार्ग को बाहर रखो क्योंकि उल्टा ना हो जाए तो पुरुष तो जरूर बोलना करने का समय और बाद में भाप तो है ही है आपका उसमें तो अभाव नहीं भाप का अभाव तो है नहीं उसमें करो हम इधर कथा चिंतन कीर्तन करते हैं उधर हो जाएगा सालीग्राम में आप करो बारह बजे तो अभी प्रस्तुत हो जाए आप करो हाँ बारह बजे होगा हम कथा बंद कर देंगे कीर्तन शुरू करेंगे हाँ? हाँ हाँ कोई बात नहीं थोड़ा वो समय है तो करो कोई चिंता नहीं बसला बामन गुस्सी महाराज बोल के गया केशव गुस्सी महाराज हमारा गुरु है जो बोला वो हमारा रूल्स हमको ब्रेक नहीं करना है हम नौकर हैं उनका तो जो भी है जो ये पांच तत्व पंचमात्म जो है एक तत्व है इसमें हाँ हाँ स्वयं हाँ हा, हा, हा, हा, स्वयं रूप स्वयं प्रकाश में ये है स्वयं रूप जो भगवान है स्वयं रूप भगवान कौन होते हैं बच्चा जिसका पीछे और कोई नहीं द ओरिजिनल कॉज विज्ञान में बोला जाता है एवरी कॉज इज फॉलोडेड बाई अनादर कॉज विज्ञान इसको बोलता है जब रिसर्च करे कोई आदमी तो विज्ञान ऐसा होता है कि ऐसे रिसर्च का विषय वस्तु कैसे निकालता है रिसर्च करने के बाद ये हम प्रकाश के कैसे होता है बोले ये कि, ये किस लिए हुआ इसका पीछे क्या कारण है उसको फॉलो करके दूसरा कारण में पहुंच गया ये किस लिए हुआ है उसका पीछे और एक कारण ऐसे करते करते वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते करते वो कारण में पहुंच जाता है ऐसे देखा जाए तो विचार करके साइंटिस्ट लोगों का जो दर्शन का विषय है इसमें यही आ, यही आ जाता है उत्तर कि एवरी कॉज इज फॉलोडेड बाई अन कॉज लेकिन हमारा ब्रह्म संहिता का विषय है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद कारण। जिसका पीछे और कोई कारण है नहीं इसका ही नाम है स्वयं रूप आ स्वयं रूप स्वयं रूप जब जगत एको अहम बहुस्वाम ये जो उपनिषद का वाक्य है भगवान एक है भगवान जब जगतवासी को सिखाने के लिए दिखाने के लिए अपना अंदर में क्या रास है ये तो खुद ब खुद नहीं होता खुद ब खुद नहीं होता इसलिए इच्छा करके स्वयं अपना जो स्वयं रूप है इसे एक प्रकाश कर दिया हम्म इसमें बहुत सारे विचार हैं देखो कि कभी चैतन्य चौरसा मित्र की चर्चा है उसमें आएगा एक एक विषय चैतन्य चौसा मित्र में है सब और वहां जी महाराज को प्रथम फर्स्ट एक्सपेंशन हुआ है इसमें कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है कृष्ण भी सीखी पिक्चर लगा सकता है बलराम भी लगाता है कृष्ण भी राज करते हैं यह भेद साक्षात भगवत विग्रह लेकिन ये सेवा का महिमा प्रकाश कर साक्षात भगवत प्रभुपा जी ने बताया साक्षात भगवत विग्रही है लेकिन एक फर्स्ट ये को वर्ण मात्र देखी विपरीत ये इसका काला कालावरण है, और है? एक की एक हाँ, कारन ना प्रकाश प्रकाश कारण एक आगे वे वे वे वे। anyway, आगे। तो ऐसा करते विचार करके देखो जब चैतन्य चरितम सीरीज एक दफे चर्चा करके चला गया ऐसा नहीं चैतन्य चैतन चेटा मिजक का आ सीरीज ऑफ डिस्कशन जब चलते रहे पूर्व परिपूर्ण एक एक करके श्लोकों का व्याख्या धीरे धीरे तो उसमें पहले से लेकर धीरे धीरे पूरा व्याख्या अंतिम तक उसमें जो मिठास आएगा श्रीमदभागवत जी महापुराण में जो मिठास है इससे कम तो नहीं है और ज्यादा बढ़ जाएगा क्यों वो नंदनंदन श्री कृष्ण उसी रूप पकड़ के आए हैं उसमें और भी वैशिष्ट रहता है जो भी है अभी चार रूप चतुर्दा एक ही भगवत तत्व चार रूप पकड़ के आए हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ इसमें रामलाला कौशल्या है नंदन कोई कही क्या उधर आपने सुने हो कौन है कोई कई भरत जी महाराज और सुमित्रा सुमित्रा तीन पत्नियां हैं। सुमित्रा को उधर लक्ष्मण शत्रुघ्न पैदा हुआ मर्यादा कैसे स्थापन किए भगवान इसका विषय थोड़ा चर्चा होना चाहिए और कृष्ण भगवान का लीला का बारे में जो जो डाउट्स हमारा अंदर में जो बड़ा संशय पैदा होता श्री राम जी का बारे में भी संशय हुआ भगवत को हम खुल के दिखा देंगे भगवान राम जी का जो लीलाएं हैं इसमें इतना मर्यादा संरक्षण किए हैं फिर भी उधर भी बहुत सारे क्वेश्चन संशय पैदा हुआ है इसका बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे बाद में भगवान रामचंद्र जी हैं भगवान रामचंद्र जी जब पिताजी का पितृ आदेश पालन करना इसका बड़ा बात पितृ आज्ञा पालन करने के लिए उन्होंने क्या किए पिता तो डायरेक्ट आदेश नहीं किए कि तुम बनवास चले जाओ इसका कहानी सब जानते हो इसका बारे में हम लंबा जोड़ा क्या फायदा है जो जानते हो उसका बारे में जो जानते नहीं हो जो स्पेशल जी है विशेष है उसके बारे में चर्चा करना है और ये जानकारी रखना श्री रामचंद्र का एक बहन है इसका बारे में जानते नहीं दशरथ जी का एक मित्र है उनका घर में कोई लड़का लड़की कुछ नहीं था ये बहन को दशरथ जी अपना लड़की को उसका घर में दे दिया उसी का साथ ऋष्वत सिंह और ऋषि का शादी हुआ था ऋष्वत सिंह जी रामचंद्र जी का जमाता है इस सब बारे में कोई जानता नहीं बारिश नहीं हुआ था बुलाया गया था बहुत सारे प्रसंग है लेकिन ये राम जी जो है राम जी भातृवत्सल है और जो ये भी लीला ये, ये बड़ा गंभीर रहस्य है जो कोई कई मैया का घर में राम जी का लालन पालन हुआ अब वो आईकी मैया ऐसे कैसे कर दी ये क्वेश्चन आता है तुलसीदास जी इसका उत्तर दिए हैं इसका विचार है जो कई कई मैया उसी का घर में ही पालन पोषण हुआ राम जी का हर वकत कोई कई छोर के कोई जानता ही नहीं उसका ही हाथ में खाना उसके सब कौशलानंदन तो ऐसे है ही है लेकिन उसका एकदम बड़ा भारी पालन पोषण सब उसका घर में जब एक ही राजधानी एक ही है लेकिन वो कैसे ऐसा उल्टा बता दिया इसका बाहरी दृष्टि में विचार है कुब्जा जो है वो उल्ट, उल्टा उल्टा बिछा सिखा दिया बोलता है लेकिन अंतर का सिद्धांत ये है गोपनीय सिद्धांत है जे राम जी ने साक्षात मैया का पास ये मांगी थी मैया तुम्हारा भाई विनती है हमारा थोड़ा लीला है ऐसा करना है तुमको ये मांगना है तुम पहले बोल दिया था तुम हमको प्यार करते हो बोलो तुम तेरे को कैसे समझाए कि हम तेरे को प्यार करें बोले मुख में बोलने से होगा नहीं तुम बाधा करो तुम हम मेरे को प्यार करते हो बोला हम बाधा करते प्यार बोला बाधा करो तो मैं जो मांगू वो देंोगे बोला हाँ तू जो मांगे तो देगा भाई जान भी मांगे देगा जान नहीं मांगेगा दूसरा चीज मांगेंगे तो राम जी ने गुप्त रूप में ये मांगे करके ये लीला को विस्तार किए और इसमें क्या हुआ कोई के जी का परीक्षा हो गया समाज में कोई भी आदमी कोई भी लड़की का नाम कोई कहीं नहीं रखेगा ऐसा इल्जाम लग गया भगवान के लिए हम कहां तक कष्ट को सहन कर सके अपमान को सहन कर सके इसका परीक्षा का एक्सट्रीम पॉइंट है कई कई कोई कई का नाम किसी ने लेता नहीं धिकार दिया रामजी ने बोला मेरा ऊपर जो आपका प्यार है इसका एक्सट्रीम परीक्षा हो गया हो गया ना ये समाज घृणा किया कई कई यहां तक कि भारत जी भी उल्टा समझे लेकिन ये गुप्त सिद्धांत है जय कई कई मैया ने राम जी का लीला को पुष्टि करने के लिए ही ये सब मांगे वो तो एक तो इंस्ट्रूमेंट है ये तो बहाना है कुब्जा ने सिखा दिया तुम्हारा इतना बड़ मांगना मांगनी है तुमको ये मांग लो अभी चांस है तुम्हारा लड़का सिंहासन में चढ़ जाए ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो लीला होते हैं भगवान का इसमें भगवान का महिमा का प्रकाश हो जाता है भक्तों का ऊपर भी जब आक्रमण होते हैं ना उसमें भगवान खेल खेल में मजा देखते हैं क्या होता है भगवान तो है ही पीछे भक्त आक्रमण हो गया भक्त बहुत कष्ट में गिर गया उसका तो कुछ कष्ट है नहीं उसमें भक्तों का महिमा को प्रकाश करना भगवान का इच्छा है हमारा आमार भक्तो हमारा भक्त देखो कितना कष्ट उसका हुआ उसके बाद देखो उसका महिमा इसको प्रकाशित करने के लिए भगवान का इच्छा होता है भक्तों को भी मुसीबत में बाहरी दृष्टि में डाल तो मुसीबत है नहीं मुसीबत तो है नहीं लेकिन दिखाता है ऐसा करके विचार किया जाए तो राम जी का लीला का पुष्टि के लिए जरूरी था कि इसमें सिंहासन में भरत जी को बैठाया जाए लेकिन भरत जी श्री रामचरण छोड़कर रामचरण कमल छोड़कर को दूसरा कुछ जानते ही नहीं तो उन्होंने धिक्कार दिया ये प्रस्ताव को और अपना विचार बना लिया कि हम प्रभु का अनुगतव में वो उनका चरण पदुका जो है वो स्थापन करके सिंहासन में और आप अपने को उनका दास समझकर जिंदगी गुजारा नंदीगांव में जब तक चौदह साल हैं बनवास हैं हुए तो उस समय भरत जी महाराज का जो वैराग्य है ये समाज संसार जितना दिन रहेगा धरती अनंत काल इसके बाद भी समाज संसार जब दिन रहे उसका बाद भी इन्फिनेटी प्योर भरत जी का नाम मिटा नहीं सकेगा कोई नंदी में मिट्टी का नीचे नीचे जाकर गोमाता का गौमूत्रो गो से इतना सा चावल को उबालकर उखाते थे गौ माता का गौमूत्रों में इतना सा चावल उबालकर उखाते थे प्राण को रक्षा करने के लिए ऐसा बैरा गो संभव नहीं है ऐसा जो भी है राम जी का अवतार का वैशिष्ट्य क्या है वो तो एक बहाना है हो गया दशरथ जी शोरी छोड़े असली मसला तो यहाँ शुरू होता है कि जब वनवास हो गया वनवास से वापस लाने के लिए भरत जी महाराज गए और लक्ष्मण लाल राम जी का पीछे पीछे गया सीता जी भगवान का शक्ति ये भी पीछे पीछे गई और जाके वनवास का जो वैचित्र है जो सब कथाएं हैं वो सब रामायण का स्वाभाविक प्रसंग है अब जानते हों उसमें लक्ष्मण लाल का सेवा का जो सुजग मेला बड़ा आश्चर्य सेवा किए हैं और इसमें चौदह साल का वनवास है उसमें भगवान किस किस को किस किस का ऊपर कृपा करने के लिए क्या क्या लीला की कैसे बाली सुग्रीव का प्रसंग है फिर उसका बात लंका विजय का प्रसंग है हनुमान जी का साथ परिचय होना ये सब प्रसंग आता है और इसमें वनवास के समय दंड कारण में जो विशेष है हमारा गोड़ी और सिद्धांत में वो अगर ना चर्चा करे तो हम दोष लगेगा इसमें दंड कारण में श्री राम जी जो लीला किए हैं उसमें दंडकरण में जितना सारे हजार हजार ऋषि मनियों हैं इन लोगों का अंदर में बड़ा भारी चमत्कार एक प्रभाव पड़ा उन्होंने देखा ऐसा सुंदर रूप है श्री राम जी का और भजन करते करते ऋषियों का हृदय में ऐसा भाव पैदा हुआ कि श्री राम जी को हम लोग पति रूप में वर्ण करें तो अच्छा लगता है पति रूप के द्वारा इसका भजन करे तो अच्छा लगे श्री राम जी इनके जो भाव है ये समझ गए और राम जी ने बताएं कि इस अवतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ एक पत्नी धर व्रतो ग्रहण किए एक पत्नी का व्रत है इसमें आप लोगों का अंदर में जो इच्छा है आशा है ये पूर्ति होना संभव नहीं है क्योंकि हम मर्यादा स्थापन करने के लिए आए हैं ब्राह्मण वैष्णवों का ऊपर मेरा प्यार सब समाज संसार का ऊपर कैसे प्यार करना है कैसे क्या करना है कुछ स्थापन करने के लिए आए हैं लेकिन आपका ये जो इच्छा है दिल की इच्छा है ये इच्छा पूर्ति हो सके लेकिन आज नहीं जब हम दापर युग में राम अवतार का बाद दापर युग में जो कृष्ण अवतार हुए इस कृष्ण अवतार में जब हम आएंगे तब तो बहुजन वल्लभ तो हमारा कोई रोक टोक नहीं रहेगा हम बहुजन वल्लभ रूप में लीला करेंगे उसमें बहुत सारे किस्म का गोपियाँ हैं ये सब पूरा न पुराण अंतर में अलग अलग पुराण में वर्णन है विभिन्न जगह वर्णन है जो कौन सी गोपियाँ कहाँ से आई है उसका ओरिजिन क्या है सब, सब का बारे में वर्णन है तो ये भी गोपियाँ हैं ये जाके ब्रज में आविर्भाव है इसका, उसका बाद से राम जिला राम से कृष्ण जी का लीला में हिस्सा लिए हैं ऐसा करते देखा जाए दंड कारण में दंड कारण में जितना सारे हजार हजार ऋषि हैं इसका ऊपर श्री राम जी का कृपा दर्शन हुए वो आगे चलकर श्री कृष्ण लीला में उनको ये जो भाव है इसका वरदान दिए उस जन्म में आपका पूर्ति हो जाएगा ऐसा करके पूर्ति हुआ था राम कृष्ण अवतार में राम अवतर में ये पूर्ति होना संभव नहीं यहाँ तक कि सीता जी का पाताल प्रवेश का बाद भी जो राम जी ने बारह हजार साल जो अपना राज, राज राज को चलाए उसमें जितने बार जितने बार यज्ञ आदि करने का विधान आया था ऋषियों का तरफ से तब सोने की सीता का प्रतिष्ठा हुआ करता था और सोने की सीता को बाम में बाया तरफ लेके यज्ञ पूर्ति होता था और सोने का सीता एक जगह सब रखे हुए थे जितना सारे यज्ञ किए सब प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद उसका ऊपर बाया तरफ लेके यज्ञ हुआ करता था और उसके बाद उसको एक जगह सारे सोने की जो सीता हैं, एक तो है तो एक ही लेकिन अपरागिक जगत का ये विषय है राम जी इधर है फिर भी उधर जा सकता ये अपरागित जगत का विषय मेटेरियल आदमी जो जड़ विषय बुद्धि संपन्न, इन लोगों का सामने ये विषय क्लियर नहीं होता कैसा संभव है सीता जी एक स्वरूप में है फिर विग्रोह का अंदर है जैसे सालग्राम में भागवत सालगाम में हर सालगाम में भगवान का अधिष्ठान है तो विग्रह में हर विग्रह में भगवान का जो विग्रह वैष्णव लोगों को धरा प्रतिष्ठ हर हर विग्रह में भगवान का प्रकाश है पूर्ण परिपूर्ण है विग्रह नुमी साक्षात ये साक्षात कृष्ण है ये जो विग्रोह खड़ा हुआ है हरिद्वार का आदमी वाराणसी का आदमी जो लोग शंकर संप्रदाय के वो तो मानेगा नहीं बोली ये तो पुथ्वी है साधु खान हम हितार्थायो ब्राह्मण उपकल्पना इत्यादि सब श्लोक बोलेंगे जब न्यूट्रल हम कोई तर्क करने बैठे नहीं हमारा आस्वादन करने का इच्छा है वृंदावन का आदमी कभी तर्क नहीं करते जब वृंदावन का आस्वादन जिसका हुआ है वो तर्क नहीं उठाते हैं लेकिन निरपेक्ष भाव को स्थापन करने के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव बोथ इसको स्थापन करना जरूरी है और नेगेटिव को स्थापन करना जाए तो कोई विरोध हो जाए महाराज ये तो निंदा करने बैठे ये नहीं जैसे अंधेरा अगर ना हो तो अंधेरा अगर ना देखे होते तो उजाला का महिमा प्रकाशित नहीं होता तो अंधेरा होना जरूरी है अंधेरा होने से उजाला का क्या महिमा है सूरज का क्या महिमा है ये ज्यादा प्रकाशित हो जाते है? ये जरूरी है सो नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट बहुत चर्चा करे ऑनलाइन व्यतिरिक्त रूप उसमें किसी आदमी का गुस्सा आ सकता है लेकिन गौड़ियों वाले वैष्णव समाज कभी तर्क नहीं उठाते यहाँ तक कि कभी अगर संभव हो श्री चैतन्य महाप्रभु का साथ वाराणसी में जो चर्चा हुआ था प्रकाशानंद सरस्वती शंकर संप्रदाय का एक पंडित सन्यासी उसका साथ जो चर्चा हुआ था और सार्वभम भट्टाचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य जी पुरुषोत्तम क्षेत्रों में तब तब के जमाने में सबसे बड़ा जाने माने पंडित थे टॉप मोस्ट इसके साथ चैतन्य महाप्रभु का जो विचार हुआ था ये किताब बहुत देर पहले ही निकाल चुका सात आठ साल हो गया इसका नाम है नीला चले वेदांत तो व्याख्यान एक किताब हिन्दी में भी ट्रांसलेट हो गया लेकिन अभी छपा नहीं है ये अगर छापे तो हम वाराणसी में और इधर जरूर सबको एक सब महाराजों का सामने दे देंगे हाथ विनती करके महाराज इसका चर्चा करो फिर हमको गाली देना है तो दो तो। लेकिन इसको देखो पहले यह हमारा इच्छा है ट्रांसलेट हो गया लेकिन दुर्भाग्य समय नहीं मिला प्रकाशित नहीं हुआ जब प्रकाशित हो जाएंगे सारे हरिद्वार क्षेत्रों में जहाँ जहाँ आश्रम है शंकर संप्रदाय का हमारा बाधा रहा सारे जगह पहुँच जाएगा किताब वाराणसी में भी हर जगह और हम पूछेंगे इसको चर्चा करो उसके बाद हमको गाली देना है कुछ देना है हमको करो ये आगर पहले पूछ चैतन्य महापू का विचार है सुंदर इसमें जो भी है ये सोने की सीता जितना सारे बनाए हुए बनाए गए थे वो सारे सोने की सीता सब एक साथ बोल उठे कि हमारा स्थिति क्या होगा तो उनको भी गोपी रूप में उधर स्थान हुआ तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवान रामचंद्र की लीला का एक एक पॉइंट होते हैं इसका ऊपर जाए तो उसमें उसका कलंक लग सकता क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है इसलिए आम आदमी जो है जो जिसका भगवान का बारे में कुछ संदेह है जैसे रासलीला का बाद शिला परीक्षित महाराज जी ने श्री गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी जी का सामने बड़ा भारी एक क्वेश्चन रख दिए परीक्षित महाराज भी कोई साधारण आदमी नहीं है उसमें भागवत में चार पांच जगह लिखा हुआ है बोले क्लियरली सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट दिया गया हमने नहीं दे रहा भागवत में सर्टिफिकेट दिया गया एशो महाभागवतः ऐशो महा महाभागवत है ऐसे पॉइंट आउट करके बोले ऐशो मतलब सामने विराजमान है इसको ही ये बोला जाता है महाभागवत महा महाभागवत महा है महाभागवत किसको बोला जाता है इसका डेफिनेशन देखो इसका अंदर में कोई डाउट्स नहीं हो सकता अगर संदेह संशय है भगवत तत्व के बारे में वो कौन सी महाभागवत है मतलब ये जो क्वेश्चन किए हैं ये आम आदमियों को सुलझाने के लिए समाधान करने के लिए अगर वो क्वेश्चन नहीं करते तो गुरुजी उत्तर भी नहीं देते वो भी रिटिन डॉक्यूमेंट हमारा सामने नहीं रहता एक तो विचार का जैसे लीगल कोई जजमेंट चले तो एक वकील वरे मारा यही साल में इंग्लैंड में ऐसा केस ए सेम केस हुआ था इसका रेफरेंस दे दे तो रेफरेंस को रखने के लिए इच्छा करके हमारा ठाकुर जी इच्छा करके ये सब रखते हैं इच्छा करके मुं ऋषि गलती कर दिया ये सब उल्टा पलटा कर दिया ये सब जो है सब बहाना सब हमको शिक्षा शिक्षा देने के लिए एक एक करके इंस्टेंस स्थापन करके शास्त्रों का लिखित रूप में रहे उसका विचार हमारे सामने गुरु वैष्णव ने स्थापित करें तो हम डर जाएंगे भाई इसी मुताबिक चलना है इसको ब्रेक नहीं करना है तो ऐसा करके देखा जाए तो उसमें से से सुखदेव गोस्वामी जी के सामने परीक्षित महाराज जी ने क्वेश्चन रख दिए हमारा अंदर में तो बड़ा भारी एक संशय पैदा होता है आप तो काम जदुपति ही कृतवान वही युगुप्त आप तो काम जदुपति जो कृष्ण है वो जरूर ये गलती कर दिए ये क्या फालतू काम किया दूसरे सब लड़कियों का साथ रमीणियों का साथ छी छी छी चीची नहीं बोला है। ये हम एक ही तो माने तो एक ही हुआ माने एक तो ही हुआ अब्तोकान जो ही कृतवान बोई जुगुप्सित उसका बोई मतलब निश्चितमेव तो घृणित कर्मण किया चीची तो ही है इसका अंदर तो सुखदेव गोस्वामी का अभी उत्तर देने का सुजग आ गया पहला क्वेश्चन तो ये है अगर परीक्षित महाराज जी नालायक है तो सुखदेव गोस्वामी कभी भी ये बात सुनाते नहीं और एक बात आता है कभी भी एक महापुरुष सुखदेव गोस्वामी जैसा रस में डूबे हुए जैसा ऐसा भागवत का रस पान करते करते जो डूब गया ऐसा ऐसा मापिक सुखदेव गोस्वामी का लिए असंभव नहीं है कि रासलीला जब भी परीक्षित महाराज का सुनने का अधिकार है कि नहीं ये क्वेश्चन आ सकता लेकिन ये इसको भी पूर्ति कर सकता है वो गुरु इसका गुरुजी जी अगर शिष्य का अंदर में शक्ति भर दे उसके अंदर में उसका क्षमता पैदा हो जाए महाभागवत होए, महाभागवत एक किस्म का नहीं है किसका सामने हम बोले महाभागवत भी बहुत किस्म का है महाभागवत होने से ही रासलीला सवन का अधिकार है व उस उस तक पहुंचाए ये नहीं रासलीला तो रस की बात है वो महाभागवत है ही है लेकिन ये एक्सट्रीम पॉइंट जो रस है उन्नत उज्जवल रस इसका बारे में चर्चा चाहिए बोले कहां से यह सब बताते उन्नत उज्जवल रस इस तक सब कोई का पहुंचने का अधिकार नहीं है है तो महाभागवत तो ये विचार ठीक है कि परीक्षित महाभागवत है उसका अंदर में कोई विकार नहीं आ सकता भगवान के लीला अगर सुन ले। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी कृपा करती है इसका ऊपर पूरा जो भी है ये राम राम जी का लीला में दो एक प्रसंग हम बताएं कि राम जी का शाम को भी चर्चा का टाइम हो सकता है अभी तो दो घंटा तीन घंटा चर्चा कुछ भी नहीं इस विषय वास्ट चैप्टर है भागवत में बताया गया जे सीता कृतो व्यसनानी कुतो ईश्वर हमने देखा महाना साधारण ऑर्डिनरी आदमी का बापीक राम जी ने रोना शुरू कर दिया सीता जी का हरण हो गया सीता जी का हरण हो गया सीता जी को लेके चले गए रावण सन्यास का बेस लेकर आए और सीता को हरण करके ले गए यही तो यही तो सुने हैं ना और तो कुछ नहीं सुने लेकिन इसका अंदर में गहरा विचार ये है कुर्म पुराण में है जो सीता जी को हरण करना तो दूर की बात है सीता को देखने का भी काम नहीं है रावण कैसे देखे तो रावण है एक राक्षस भगवान का अपराकित शक्ति को देख सकता है लेकिन जो हरण का प्रसंग है ये क्या है कुर्म पुराण में साफ़ लिखा हुआ है जब रावण आए दुष्ट उसको हरण करने के लिए तो सीता जी ने अग्नि जी का शरण लिए अग्नि सीता मैया को लेकर अपना पूर्व में बस रख दिए छुपके से और छाया सीता को सामने कर दिए छाया सीता का द्वारा रावण नमक राक्षस वंचित हो गया वो सोचे कि हम सीता जी को ही हरण करी चैतन्य महापू सब सिद्धांत तो बताए चैतन्य चर्ता में तो जो वैष्णव का अनुगत में चर्चा करते है उसको मालूम है मतलब सीता को स्पर्श करना तो दूर की बात है उसको देखना ही संभव नहीं कैसे ही तो है कैसे देख नहीं पाएगा तो राक्षस है ऐसे एक लीला रचाने के लिए ऐसा हुआ था और रामजी साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और साक्षात भगवान तो ही है लेकिन उनका क्या अक्ल है कि सीता जी तो गया गया तो राम जी तो स्वयं संपूर्ण है उसको रोने का तो क्या उचित नहीं था तो इसको लेकर आम आदमी क्या समझेगा ये भगवान रोए हैं तो हमारा अभी चले गए तो हम भी रोएंगे तो दोनों एक है क्या दोनों एक नहीं है जब सुखदेव गोस्वामी के लिए परी जब सुखदेव गोस्वामी जी के लिए वैष्देव जी गोस्वामी ए कपुत्र क पुत्र ये ए आपका पुत्र अगर कभी चला गया कभी इसका लिए आप दोनों एक है एक नहीं वास्तव जो भागवत बक्ता है जो महाभागवत वैष्णव है वो लोग का सामने ही इसका समाधान हो सकता है बाजार में समाधान नहीं हो वो तो पैसा के लिए कथा बोल के चला जाएगा हमारा साथ कंटैक्ट हुआ है एक लाख डेढ़ लाख रुपया अब दे दो हम चले जाए हमारा हो गया कथा पूरा इसका सामने आपका कुछ नहीं मिलेगा ना तो कृपा कुछ यहां तक कि वो कथा सुन के आपका डिग्रेड पतन भी हो सकता है क्योंकि उसका अंदर में ये सब विचार है पद्म पुराण में इसका अंदर में जो काम है अंदर में वो तो कथा नहीं बचने बैठे पैसा के लिए वो कथा को सुनकर आपका अंदर में वो काम पैदा हो जाए आपको पतन कर दे क्योंकि कंटेजस डिजीज जानते हो ना संक्रामक वैधि के लिए अलग एंबुलेंस होता है उसमें हर बीमारियों को लिए एक एंबुलेंस नहीं है क्योंकि वो फैल जाएगा बीमारी हम ये आपको साक्षात प्रमाण कर देंगे एक शुद्ध वैष्णव का हाथ में प्रसादा पाओ अब एक गुंडा डाकू है वो खून करते हैं उसका हाथ में आप दो दिन बेशा इसका हाथ में आपको दस दिन खिलाएंगे खाना खिलाएंगे तो आप खुद ही बताओगे दस दिन दस दिन उसका सामने खिलाएंगे आप दो दिन तीन दिन गुरु वैष्णव विशुद्ध गुरु वैष्णव का सामने उसका दर्शन करो उसका सामने रहो उसका प्रशा, उच्चिष्ट प्रसाद पाओ ये दोनों आपको डायरेक्टली विज्ञान क्या है हम विज्ञान प्रमाण कर देंगे उसका संकर क्या आओ उसका मन का मेंटलिटी क्या हो हम साक्षात प्रमाण कर देंगे सामने तो ये जो कथा बोलते कथा तो अमृत है ही है लेकिन वो लोग जो कथा बसते हैं उसका अंदर में काम है अपना काम की प्रकाश हो जाता है विशुद्ध सिद्धांत तो लोग जानते नहीं भक्ति तो है ही नहीं भागवत भक्ति के द्वारा प्रकाशित होते हैं भक्त्या बुद्धया निकया हम भक्ति के द्वारा प्रकाशित होते कृष्ण भगवान बोलते हैं भगवत जी महापुराण बोलते हैं कि हम भक्ति के द्वारा प्रकाशित होते हम टीका के द्वारा ना खूब टीका पढ़ लो मुगस्त कर लो कुछ नहीं होगा अब बुद्धि के द्वारा भी नहीं जितना सारे इंटेलिजेंट आदमी है वो हमको जान लेगी ये संभव नहीं है संभव है संभव नहीं इसलिए तो हमारे उपनिषद में आदि सब जगह बोला गया ना सारे नाय ना प्रवचने न लव्य न मिधाया न मिधाया न बहु न सुते नब श्लोक इसलिए बोला कभी चर्चा हो तो सुन लोगे आश्चर्य लगेगा तो यहां जो सीताजी का जो एबडक्शन उसको जो हरण का प्रसंग आते ये कैसे व्याख्या करोगे वो जो व्याख्या बोला साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वही राम जी बन के आया था कभी राम बन के कभी श्याम बन के खूब गाते हैं ब्रजवासी लोग अनुभव <laughs> होए ना होए गाना तो गा दिया और क्या अनुभव <laughs> जहां तक पहुंचे मेरो बिंदावल लाके निको ये गा देते हैं लेकिन अनुभव कहाँ तक हम जानते नहीं अभी ये बात होता है कि ये शक्ति भगवान का शक्ति भगवान अपराखित है भगवान का शक्तिया वो भी अपराखित है भगवान का शक्ति भी अपराखित है तो इसको रावण ने हरण करना संभव नहीं और रावण ने हरण करके लेके गया उसका बाद तो रावण वत का प्रसंग आता है और इल्जाम लगाया जाता है कि राम जी का बारे में उसका उत्तर भागवत जी महापुराण ने दिया है समाज बोलते हैं राम जी ऐसा रोया है देखो और भागवत जी उत्तर देते हैं सीतक शितक, सीताकृत वैश्यनानी कुश्वर शीता जी चले गए सीताजी का एडन हुआ उसका बारे में शोक मोह अच्छ हो गया राम जी ये संभव है भागवत जी ये बोला कोई दूसरा जगह नहीं है सीता कृत सीता कृत वैश्वनानी कुतो ईश्वर सीता अवडक्शन होने के बाद राम जी का जिंदगी में जितना सारे व्यासन कितना कष्ट आया इतना अत्याचार हुआ वो रो परे टूट परे महाराज ये क्या कारण क्या है भागवत जी बोला ये सब लीला है ये सब नाटकबाजी भागवत जी एक है उत्तर दिए कोई उत्तर नहीं है श्री चैतन्य मू इसलिए बताए एक भागवत जी महाप्राण है इसका ऊपर कुछ नहीं है वेदांत आदि सब कोई का अल्टीमेट गोल हमने एक एक करके श्लोक करके प्रपमान कर देंगे कोई अगर तर्क उठा है अर्थोम ब्रह्म सुत्यानम है भागवत तो इत्यादि है तो यहां जो है प्रसंग आता है इसमें महाप्रभुजी ने बताए श्रीमद भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पर्थ महान अशी चैतन्य महापोहर मतम इदम त्र पर दूसरे कोई विचार प्रस्तुत करो इसमें ने महाप्रभु स्वयं भगवान महाप्रभु महाप्रु के बारे में स्वयं भगवान प्रयोज्य होगा महापो के बारे में कृष्ण एक है इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन बलराम के बारे में स्वयं भगवान ने एक ही अंतकरण में वृंदावन का अंत एकदम अंतकरण बृंदावन का अंदर दो प्रकोष्ठ है बिंदावन का अंतकरण में जो हाँ जो पद का पांपड़ी है उसका राधा गोविंद की लीला और ठीक जस्ट इट सिम्स आउटसाइड एडजेसेंट इसको बोलते हैं शेतोद्दीप इसमें भगवान गौरंग का नित्य लीला चलता है ये हम नहीं बोलते अथर्व वेद आदि सारे जगह का सारे प्रमाण हम उठा के आपको बता देंगे सारे वो जो लीला है श्री चैतन्य महापो गौरंग महापो का लीला भी नित्य है और कृष्ण जी नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण का लीला भी, भी नित्य है वो तो दोनों पार्टीशन नहीं किया है संकीर्तन राष्ट्रीय हाँ वो संकीर्तन रास जो इधर होते हैं वो रास का साथ कोई डिफरेंस नहीं है वहा आप देखते हो हजारों लड़की दही दही करके नच रहे वो नहीं रासलीला का व्यक्का कभी भागवत हुए एक महीना तक तो एक एक करके चर्चा हम करे तो कोई भी आदमी उसका ऊपर कोई बोल नहीं सकेगा भगवान श्री कृष्ण का अंदर काम है इसलिए भगवान लड़की को लेके ये सब लेके लेखे रहा है छी छी छी छी दिक्कत है समाज का जो भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर का साथ लड़ाई करने गए तो उस टाइम में बानासुर मारा जाएगा ऐसा हालत आ गया उस टाइम में उसके उनके जो माता कोठोरा और नंगी वो बनकर आए जाके कृष्णो हमारा लड़का को बचाने के लिए एक ही रास्ता है तब तो भगवान श्री कृष्ण ने मुख मोड़ लिया नंगा रूप को देखेंगे नहीं जब अपना ही नंगा रूप को देखना माना है शास्त्र में माना है जो निष्ठा बीर ब्राह्मण वैष्णव जो है वो इसको ध्यान रखते हैं अपना ही नंगा रूप को देखना माना है यहां तक कि जो टाटी आप विसर्जन की उसको भी लौट के देखना माना है शास्त्र में विधान है वो कोई जानता नहीं समझा कोई बात ये सब किस किस कहां तक हम बताए निषेध है तो ये भगवान श्री कृष्ण का कोई काम नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण बस्तर लीला में कोई नंगापन देखेंगे छी छी छी शरम की बात है धिक्कार है ये समाज का जो पर अखिलेश्वर को भी लेके अपना अपना नाटक रचा देते हैं समाज को हीरोइन ले के तो करते ही हैं और भगवान को भी लेके लगा देते हैं गरम गरम हॉट न्यूज निकाल देते हैं धिक्कार है समाज का तो कभी मोहलत मिले तो सुनोगे जो तो इसका अंदर में क्या लीलाएं हैं भगवान का ये सब सुनोगे तो सीता कृत व्यसना निकुत ईश्वर स्व भगवान श्री कृष्ण जब राम रूप पकड़ के राम जी का क्या ये व्यसन रह सकता है नहीं रह सकता लेकिन दिखाया मानुष्य को माप एक लीला किए और सीता जी को लेके आए राम रावण युद्ध भी हुए सब कुछ हुए बहुत प्रसंग है हम उतना तक पहुंच नहीं पाएंगे समय हो गया है और उसके हो गया उसके बाद क्या हुआ जब लौट आए सीता जी को लेकर राजधानी में राजधानी में आकर भी बड़ा भारी हल्ला गुल्ला मिल गया किसी बोले सीता देवी की ऑथेंटिक है कि नहीं अभी अब के रावण लेके गया वो थोड़ी बदमाश है वो कुछ किया होगा स्पर्श किया होगा उसका शुद्धि अशुद्धि के विषय में क्वेश्चन है सारे आम जनता के सामने सीता जी का अग्नि परीक्षा लिया गया तभी भी ये क्वेश्चन है ये डाउट्स का समाधान नहीं हुआ भागवत में है हम अभी चर्चा करने का टाइम नहीं है वहां एक राम जी का नियम था कि प्रजाओं को अपना पुत्र से भी ज़्यादा प्यार करते थे और रात का टाइम में बेस बदल कर डोलते थे किसी जगह हमारा राजधानी में कोई अशांति तो फैले हुए नहीं है निश्चित करने के लिए किसी को भेजना नहीं हम खुद जाएंगे देखने के लिए अब जब सुने एक घर का सामने से गुजर रहा था और धोबी उन्होंने बड़ा फालतू बात किए भले ये जो राम है हम राम नहीं हैं जो पत्नी हाँ वो उसको हरण करके लेके रक्षस वो गोन करे तेरे को हम तैग देंगे हम राम नहीं है का पुरुष नहीं है हम जब ये राम जी का कानों में आया तो राम जी बड़ा दुखी हो गया आंखे बोले लक्ष्मण लाल को बुलाए या बोले ये इसका समाधान करो न कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं इसमें भी करंक लगाने के लिए तैयार है देखो क्या पखंडी समाज तो इसका सफाई करने के लिए सीता जी को साक्षात लक्ष्मण जी जिन्होंने सर्वकाल सीता जी का चरण को ही देखा जब जटायु ने लड़ाई किया और सीता जी प्रमाण करने के लिए जो हमको लेके गए अपना जेवर को फेंकते फेंकते गए कहा से पूरा शरीर का जटायु ने शोरी छोड़ा तो उस टाइम में लक्ष्मण जी को पहले ढूंढते ढूंढते जब गए तो देखे ये तारवाला है सब कुछ सब कुछ दिखाई पड़ता है देखो लक्ष्मण लक्ष्मण देखो ये तुम्हारा भाभी का है ये टिकली है या हार है चंद्र हार ये क्या हमारा सीता जी का है सीता का है देखो तो सही लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी बोले मैंने जब भी देखा तो भाभी का चरणों को ही देखा मैंने जब भी देखा वो लाल लाल लाल वरण भाभी के चरण मेरे तीर्थधाम कहलाए भाभी के वो चरण तो मेरा तीर्थधाम है मैंने जब भी देखा भाभी का चरण को ही देखा और कुछ नहीं देखा अब हम हार तो इधर रहते हैं, हम देखे कैसे बड़ा सुंदर सुंदर प्रसंग होते हैं एक एक करके छोटा छोटा प्रसंगो है अब तो चर्चा पूरा नहीं हो पाएगा शाम का टाइम में अगर चर्चा का समय हो तो करेंगे वहां देखोगे कैसे सुंदर जब सीता जी को लेने के लिए गए धनुक भंग कर कर कर किसने लेके किया विश्वमित्र जी विश्वमित्र जी का हाथ में पहले राम जी को नहीं दिया था रामन लक्ष्मण को जब बोले एक चीज मांगू बोले जो मांगोगे वो दे देंगे दशरथ जी बोला बोलो तुम्हारा बड़े पुत्र को दे दो बस मुश्चित होकर तो राजी हो गया तुम अब नहीं देना चाहते हो कि छोटा लेकिन दूसरा पुत्र को दे दिया बाद में फिर आया देखो तुम्हारा ये पुत्र सांप दे देंगे डर के मारे फिर राम जी को दे दिया अरे यही राम जी है राम जी को दे दिए और जितना सारे राक्षस आदि बात करने का प्रसंग है तो छोटा मोटा तो है ही है फिर आगे चलकर जब सीता जी को जो शादी करने का प्रसंग आया बहुत देश देशांतर से बहुत सारे राजाएं पहुंचे और सीता धनुष भंग कर कर राम जी जो शादी किए हैं उसमें भी देखे कैसे कैसे मजाक के द्वारा ये हर धनु कैसे उठा ली करके भंग कर दी कैसा मजाक मजाक भंग कर दिए स्व आश्चर्य हो गए ऐसा है अब भंग करने का बाद जी अभी सभा में इधर उधर देख पहले से क्योंकि वो तो स्वयं सभा है और बरमाल देने के लिए जब पहुंचे राम जी का सामने राम जी खड़ा है रामजी इतना लंबा है तो उसमें माला कैसे पहना जाए वो क्षत्रिय है सर को नहीं झुका रहे हैं और सीताजी जाके खड़े हुए हैं मल्ला लेकर माला को पहना इसके सामने क्या हुआ बोले गुरुजी इंगित किए लक्ष्मणलाल को तुम सोरा जाओ नहीं तो ये माला पहने का काम नहीं होगा लक्ष्मण ने कोई इशारा किया बोले ऐसा स्थिति है कि माला पहनाया नहीं जाता एक काम करो तुम जाओ तो लक्ष्मणलाल जाके भैया का चरण को ऐसा स्पर्श करके माता है भैया बोल के ऐसे पकड़ लिया तो माथा नीचू हो गया तो माला पहना दिया ये भी एक बहाना था लक्ष्मण ने ऐसा पैर छोआया पैर छोड़ने का सा नियम है राम जी का अरे अरे भैया उठो माथा नहीं गया तो सीता जी माला पहना दिया बहुत सारे प्रसंग है दशरथ जी आए हुए हैं बहुत दिन लड़का बाहर है दशरथ जी आए हुए हैं और उस समय क्या है गुरु जी बैठे हुए हैं सामने गुरु जी का सामने कैसा सम्मान देना चाहिए कैसा रेस्पेक्ट कैसा श्रद्धा जब बार बार चुपचाप बार बार जो एक प्रसंग चर्चा हो रहा है दशरथ जी आए हुए हैं लेकिन राम जी एक बात भी नहीं कहे जे पिताजी पी, को थोड़ा दर्शन के लिए जाऊँ ऐसा कोई इच्छा प्रकट किए नहीं क्यों गुरु जी के सामने हमारा स्वतंत्र तो कोई इच्छा नहीं हो सकता तो अंतर का भाव समझ गए और बार बार पूछने लगे रामभद्र रामभद्र बोला हाँ जी गुरु जी जो दशरथ जी आए हुए हैं दर्शन करके चले गुरु जी आपका जो इच्छा है आप चले तो मैं चलू आप नहीं चले तो नहीं चले जो अनुगत्व का जब विचार दिखाई एक एक करके प्रसंग आए रामायण में पागल हो जाओगे बड़ा आश्चर्य प्रसंग है एक एक करके अनुगत्व कर राम जी कैसा अनुगत्व किए हैं और मर्यादा को कैसे स्थापन किए हैं उसका प्रसंग धीरे धीरे चर्चा हुए तो आश्चर्य लगेगा और हनुमान जी का भी पंचम स्कंद में है पंचम स्कंद में किंग पुरुष वर्ष में हनुमान जी को छोड़ के गए आचार्य रूप में तुम इधर रहो जैसे उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण छोड़ के गए जगतवासी को शिक्षा देने के लिए वहाँ हनुमान जी किंग पुरुष वर्ष में एकदम अरिष्ट सेन आदि का साथ नृत्य करते रहते हैं आनंद से एकदम हर वक्त और राम जी का कीर्तन करते रहते आंखें मुदे रहते हैं इसका प्रसंग शाम को हम चर्चा करेंगे भागवत लाए हैं हम संग में लेकिन अभी समय नहीं होगा आप थोड़ा राम जी का थोड़ा कीर्तन कर लो थोड़ा कीर्तन कर लो श्री राम जय राम जय जय राम si ram jai ram jai jai ram si <laughs> ram jai ram jai jai ram si ram jai ram jai jai ram si ram jai <laughs> ram jai jai ram si ram jai ram jai jai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 भलोश्यावर रामचंद्र की जय हो आवतपुरी धाम की जय हो दशरथ जी महाराज की जय हो जय हो कौशल्याजी की जय हो जय हो राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न जी की जय हो जय हो हनुमंत लाल की जय हो श्री श्री राम जी का आविर्भा तिथि परा महामहोत्सव की अनंत कर वैष्णव बिंदु की जय हो हरि नाम संकीर्तन की जय हो हरि नाम प्रभु की जय हो गौरानंदे हरि हरि भोल